उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों हे तू एक वार्ता। वार्ता का यह कारिक्रम NCE 8 दौरा प्रकाशित भूगोल की पाठ्थे पुस्तक भारत, लोग और अर्थ विवस्था में संकलित पाठ पर आधारित है। वार्ता का शीर्शक है। लोहे और इसपात उद लोहा और इस्पात उद्योग मुख्य रूप से कच्चे माल पर आधारित वजन खोने वाला उद्योग है कच्चे माल की तुलना में तैयार माल का वजन काफी कम होता है इस उद्योग को लौह अयस्क कोयले चूने के पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज की जरूरत होती है 1 टन कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए 1.6 टन लौह अयस्क 0.8 टन कोक यानी इसे बनाने के लिए 1.5 टन कोयला चाहिए और 0.5 टन चूने के पत्थर और डोलोमाइट की आवश्यकता होती है यह भारी भरकम तथा अपेक्षाकृत सस्ते पदार्थ हैं इसलिए लोहे और इस्पात के कारखाने उसी स्थान पर लगाए जाते हैं जिस स्थान पर इन पदार्थों को इकट्ठा करने में कम से कम लागत आती हो केवल जमशेदपुर के कारखाने की ऐसी आदर्श स्थिति है अन्य कारखाने या तो लौह अयस्क के क्षेत्रों के निकट स्थित हैं जैसे राउरकेला भिलाई भद्रावती और सीलम या कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित हैं जैसे दुर्गापुर बोकारो और बर्नपुर कुलटी विशाखापत्तनम का लोहे और इस्पात का कारखाना इसका अपवाद है टाटा इस्की स्थिति तटवर्ती है सभी कारखाने प्रमुख रेल मार्गों पर स्थित हैं जो इन्हें विशाल नगरीय बाजारों से जोड़ते हैं टाटा लोहा और इस्पात कंपनी जमशेदपुर की लौह अयस्क और कोयला क्षेत्रों के मध्य आदर्श स्थिति है यह कोलकाता के उत्तर पश्चिम में 240 किलोमीटर की दूरी पर कोलकाता मुंबई के मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। लहा अयस्क सिंहभूम की नोआमुंडी और बादाम पहाड़ की आबद्द खानों तथा उड़ीसा की जोड़ा खानों से मैंगनीज को केन्दुझार जिले की जोड़ा खानों से तथा चूने का पत्थर और डोलोमाइट ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले से प्राप्त किया जाता है कोकिंग कोयला झरिया और पश्चिम बोकारो के कोयला क्षेत्रों से आता है सुवर्ण रेखा और खोरकाई नदियों पर बने डिमना बांध के पीछे बनी झील से जल की आवश्यकता पूरी की जाती है जमशेदपुर में और इसके आसपास अनेक भारी उद्योग केंद्रित हो गए हैं इसलिए यह एक सुविकसित औद्योगिक संकुल बन गया है भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी के तीन कारखाने हैं जो कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर में स्थित हैं हीरापुर में केकल ढलवा लोहा जबकि कुल्टी बर्नपुर में इस्पात बनाया जाता है बराकर नदी पर स्थित कुल्टी का लौह का कारखाना भारत का सबसे पुराना विद्यमान कारखाना है इन कारखानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 10 लाख टन है यह दामोदर घाटी के कोयला क्षेत्रों के केंद्र में स्थित है इन कारखानों के लिए लौह अयस्क झारखंड के सिंहभूम के खानों से लाया जाता है कोयला रानीगंज झरिया तथा रामनगर से और चूने का पत्थर उड़ीसा के गंगपुर से आता है अलवण जल दामोदर नदी से मिल जाता है यद्यपि इसके लिए कच्चे माल एकत्र करने की लागत जमशेदपुर के टाटा के कारखाने से अधिक है लेकिन इसकी स्थिति आर्थिक दृष्टि से टाटा के कारखाने की तुलना में अधिक लाभदायक है क्योंकि इसके लिए उपयोग में रेल के डिब्बों का दोतरफा उपयोग होता है इन कारखानों के लिए लौह अयस्क ले जाने वाले डिब्बे लौटते समय राउरकेला और भिलाई के संयंत्रों के लिए कोयला ले जाते हैं विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड भद्रावती कर्नाटक के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तट पर स्थित है 50 किलोमीटर दूर बाबा बुदान की पहाड़ियों की कमानगुड़ी की लौह अयस्क की खानों ने इस कारखाने की स्थिति को प्रभावित किया है आज इन्हीं खानों से इस कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है उत्तर पूर्वी पठारों के कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित होने के कारण यह कारखाना सन 1951 तक कोयले के बजाय लकड़ी का उपयोग करता था लेकिन अब यह कारखाना जोगजल विद्युत ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त जल विद्युत का ऊर्जा के लिए उपयोग करता है राउरकेला इस्पात कारखाना राउरकेला कोलकाता मुंबई रेलमार्ग पर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है इस कारखाने को जर्मनी की कंपनी क्रूप््स और डिमैक के सहयोग से लगाया गया था इसने 1959 में उत्पादन शुरू कर दिया था यह मैग्नीज और चूने के पत्थर के भंडारों के निकट स्थित है लौह अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ और केन्दुझार जिलों से लाया जाता है कोयला बोकारो झरिया और तालचर क्षेत्रों से कोकिंग कोयला कारगली के कोयला प्रक्षालन केंद्र से तथा मैगनीज चूने का पत्थर और डोलोमाइट बीरमित्रपुर से प्राप्त किया जाता है हीराकुंड से सस्ती पनबिजली मिल जाती है भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई नाम के स्थान पर रूसी सहयोग से लगाया गया था इसने 1959 में उत्पादन शुरू कर दिया था इस स्थान का चयन दक्षिण की ओर केवल 86 किलोमीटर दूर स्थित दिल्ली राजहरा की हेमेटाइट वर्क के उत्तम कोटि के लौह अयस्क के भंडारों की निकटता के कारण किया गया था इसके लिए कोकिंग कोयला छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्रों तथा झारखंड के कारगेली क्षेत्रों से तथा मैगनीज मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र के भंडारा जिलों से मंगाया जाता है चूने का पत्थर और डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में ही उपलब्ध है ऊर्जा की मांग कोरबा स्थित ताप बिजली घर से पूरी हो जाती है मुंबई हावड़ा रेल मार्ग से परिवहन की सुविधा मिल जाती है दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था इसने 1962 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया था इसे सिंहभूम की नुवा मंडी खानों से ला अयस्क कोयला रानीगंज और झरिया से मैंगनीज उड़ीसा के केन्दुझार तथा चूने का पत्थर उड़ीसा के ही सुंदरगढ़ से प्राप्त होता है दामोदर घाटी निगम परियोजना से इसे बिजली की आपूर्ति होती है बोकारो इस्पात लिमिटेड बोकारो का कारखाना सोवियत संघ के सहयोग से 1972 में बोकारो यानी झारखंड में स्थापित किया गया इस कारखाने को कोयला झरिया और बोकारो के खानों से लौ अयस्क केन्दुझार की केन्दु खानों से चूने का पत्थर तथा डोलोमाइट पालाम और जल विद्युत दामोदर घाटी निगम परियोजना से मिलते हैं सेलम इस्पात कारखाना तमिलनाडु के सेलम में स्थित है इस कारखाने को लौ अयस्क कर्नाटक की निकटस्थ खानों से तथा लिग्नाइट नेवेली से मिलता है यह विशिष्ट श्रेणी का इस्पात बनाता है विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना विशाखापत्तनम भारत का पहला तटवर्ती एकीकृत संयंत्र है छठी पंचवर्षीय योजना में इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम नगर में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है यह छत्तीसगढ़ की बैलाडीला खानों का उत्तम कोटि का लौह अयस्क इस्तेमाल करता है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र से इसे कोयला मिल जाता है चूने का पत्थर और डोलोमाइट खम्मम जिले में उपलब्ध है क्या है हमारे चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर चारों ओर चारों ओर क्या है हमारे चारों ओर चारों ओर चारों ओर लोहे और इस्पात उद्योग की अवस्थिति अभी आप सुन रहे थे यह वार्ता वाचक थे